श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इक्यानबे 19 सितंबर अठारह सौ मलिक की अनासक्ति महापुरुष का आश्रय श्री राम कृष्ण मुखर्जी आदि से कप्तान के भी यथार्थ साधक जैसी अवस्था है केवल ऐश्वर्य के रहने से ही मनुष्य की उसमें बिल्कुल आसक्ति हो जाती है सो बात नहीं शंभु कहता था हृदु मैं बोरिया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 इतना शोर इसीलिए हो रहा है श्री कृष्ण विष्णु मंदिर गए साथ साथ भक्तगण भी गए श्री कृष्ण ने राधा क्रांत को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया श्री कृष्ण ने देखा ठाकुर मंदिर के ब्राह्मण जो पाप पाप कर्म करते हैं नैवेद्य सजाते हैं अतिथियों को प्रसाद परोसते हैं वे तथा अन्य सब सेवक टहलुए एकत्र होकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं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 श्री रामकृष्ण के कमरे के ठीक उत्तर वाले बरामदे के किनारे मुखर्जियों की गाड़ी में बत्ती जला दी गई है श्री रामकृष्ण उसी बरामदे के ठीक उत्तर पूर्व वाले कोने में उत्तर की ओर मुँह किए खड़े हैं एक भक्त रास्ता दिखाते हुए एक लालटेन ले आए हैं भक्तों को चढ़ाने के लिए आज अमावस्या है रात अंधेरी है श्री राम को क्रमशः प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बैठ रहे हैं